राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला भारत के बंदरगाह इस श्रृंखला में आज सुनते हैं कार्यक्रम कोच्चि बंदरगाह बंदरगाहों की इस यात्रा के दौरान सोनू के उत्साह और खुशी की कोई सीमा नहीं उसके सवालों का सिलसिला भी अभी जारी है जहाज पर खड़ा सोनू अपने चाचा कैप्टन अशोक से कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है और कैप्टन अशोक को भी यह बहुत अच्छा लगता है चाचा जी वो देखिए लाइट हाउस लगता है हमारा जहाज कोची बंदरगाह के नजदीक है भाई सोनू बेटा तुम तो वाकई बहुत समझदार हो गए हो हां भाई हम कोची बंदरगाह पहुंचने वाले हैं अच्छा जानते हो सोनू कोची एक प्राकृतिक पत्तन है हम्म यह ऑस्ट्रेलिया पूर्वी एशिया और यूरोप के सीधे रास्ते पर है वाह सन 1936 में कोच्चि बड़े पत्तन की श्रेणी में आ गया था यह पूरे साल सागरीय ट्रैफिक के लिए खुला रहता है यह भारत के गहरे बंदरगाहों में से एक है इसी वजह से यहां बड़े-बड़े जहाज आ जा सकते हैं ओह चाचा जी न, मेरे सामने जो नक्शा है इसमें तो कोचीन लिखा है क्या यह पोर्ट केरल राज्य के तट पर है हां बेटा इस स्थान का नाम पहले भी कोची ही था अच्छा पर अंग्रेजों के शासनकाल में इसे कोचीन कहा जाने लगा हम्म लेकिन अब इसे फिर से कोची ही कहते हैं हम्म कोचीन को बंदरगाह बनाने का विचार सन 1837 में रखा गया 1837 हां लेकिन सन 1920 में इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ और सन 1931 से कोचीन बंदरगाह समुद्री जहाजों के लिए खोल दिया गया हम्म और आज कोची पतन भारत के केरल राज्य का एक प्रमुख पतन है अच्छा चाचा जी पेरियार नदी भी यहीं केरल में है ना हां बेटा पेरियार नदी में बहुत समय पहले एक भयंकर बाढ़ आई थी ओह बाढ़ के बाद क्या हुआ चाचा जी सुनो बेटा उस समय कोडुंगलूर नाम का एक छोटा सा पतन था हमम पेरियार नदी की बाढ़ से यह बंदरगाह नष्ट हो गया अब समझा उसके बाद ही कोची बंदरगाह बना हां बेटा देखो कितनी अनोखी बात है बाढ़ से कोची का नदी मुख खुलने से बंदरगाह बनाने में आसानी हो गई अच्छा, इसलिए कोची एक प्राकृत एक बंदरगाह है शाबाश, शाबाश, भाई अब तो तुम बंदरगाहों के बारे में बहुत कुछ समझने लगे हैं शाबाश कैप्टन अशोक और सोनू जहाज से उतर कर कोची बंदरगाह की सैर करते हुए बाहर निकल आते हैं। चाचा जी हम वास्को डगामा यहां आए थे ना बेटा वास्को डगामा ही नहीं बल्कि इससे पहले तो चीन के बहुत बड़े विद्वान और यात्री फाहियान भी यहां आए थे अच्छा उन्होंने अपने यात्रा वर्णन में भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा हां याद आया फाहियान आ, मैंने अपनी इतिहास की किताब में पढ़ा है चाचा जी यह खुशबू कैसी है क्यों अच्छी खुशबू है ना हां बड़ी अच्छी है <laughs> बेटा यह खुशबू है मसालों की अच्छा केरल मसालों के लिए काफी समय से प्रसिद्ध है हम्म मसालों का व्यापार प्राचीन समय से यहां होता आया है आ, लौंग काली मिर्च इलायची तेजपत्ता दालचीनी इन सब का उत्पादन और व्यापार यहां होता है वाह और यह सब इस बंदरगाह की पृष्ठभूमि में है यहां की भौगोलिक परिस्थिति यानी अधिक वर्षा व तापमान पहाड़ी क्षेत्र इन मसालों के उत्पादन में सहायक होती है अच्छा केरल का तट बहुत समय से व्यापार का केंद्र रहा है यहां अरब पुर्तगाली डच अंग्रेज यहूदी ये सब व्यापार करने के लिए अक्सर आया करते थे हां चाचा जी बहुत अच्छी खुशबू है हम्म अच्छी खुशबू है ना तो अब तुम एक काम करो एक बार फिर गहरी सांस लो और अपनी नाक बंद कर लो लो नाक बंद कर ली अब मेरे साथ आओ जल्दी जल्दी जल्दी आओ हां अब फिर से सांस लो चाचा जी ये कैसी अजीब सी गंध है <laughs> भाई ये गंध इन डिब्बों से आ रही है ये देखो ये डिब्बे <laughs> इनमें कई तरह की मछलियों को भरकर विदेश भेजा जा रहा है <laughs> चाचा जी यहां से चलिए अच्छा वहां सामने आ जा चाचा जी वो सामने वो टापू जैसा क्या है वो बेटा वो विलिंगडन आइलैंड है अच्छा अंग्रेजों ने अपने शासन काल में इसे विकसित किया था वो। बेटा कोची एक ऐसा पतन है जहां स्थल पतन व हवाई पतन दोनों ही जल पतन के एकदम निकट हैं अच्छा वो देखो ऊपर ऊपर क्या है हवाई जहाज हां अरे वाह <laughs> चाचा जी अगर यहां हवाई जहाज उड़ रहे हैं तो पास में हवाई अड्डा भी होगा बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने बेटा देखो बेटा कोची बंदरगाह के आसपास एक हवाई अड्डा है यह सन 1941 में वल्लिंगडन आइलैंड पर बनाया गया अच्छा और नौसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्य कार्यालय भी यहीं पर है कोची बंदरगाह तो बहुत बड़ा है ना हां बेटा कोची पत्तन में तेल के टैंकर खनिज तेल कोयला आदि के लिए कई बर्थ बनाए गए हैं यहां अधिकतर कार्य क्रेन मशीनों व कंप्यूटर से होता है यह दक्षिण रेलवे से भी जुड़ा हुआ है इसे भारत का आधुनिक पतन कहा जा सकता है इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है अरब सागर की रानी हां भैया रानी की बात चली है तो आओ अब मैं तुम्हें एक पुराना किला दिखाता हूं किला हम हां चलिए इतना पुराना किला है हां बेटा यह किला पुर्तगालियों के समय का है वास्को डगामा भी यहां आए थे व्यापार करने के लिए तब तो वास्को डगामा यहां रहे भी होंगे हम इधर आओ वो मेरी उंगली की सीध में तुम्हें एक घर दिखाई दे रहा है दूर वो वो वो हां हां हा। वो वास्को हाउस है आओ तुम्हें वहीं ले चलता हूं आओ आओ हम <laughs> यह है वास्को हाउस अच्छा वास्को डगामा हाउस पुर्तगाली वास्तुकला पर आधारित है हम्म देखो कितनी बड़ी-बड़ी शीशे की खिड़कियां हैं हां और यह ये, ये देखो ये आंगन इतना बड़ा आंगन हम्म पुर्तगाली संस्कृति की छाप है इनमें कितना सुंदर मकान है ना चाचा जी हां भाई वासको हाउस की खूबसूरती को निहार रहा है रंगबिरंगी खिड़कियां शीशे पर की गई नक्काशी खुला आंगन ऊंची छत इन सब को देखकर ऐसा लगता है मानो सोनू एक सुनहरी दुनिया में पहुंच गया है सोनू ए सोनू बेटा आ, आ, हा, हा। <laughs> क्या हुआ कहीं खो गए क्या <laughs> मन ही नहीं कर रहा यहां से जाने के लिए ठीक है थोड़ी देर और बैठना चाहो तो बैठ जाओ उसके बाद मैं तुमको केरल का मशहूर अप्पम और स्ट्यू खिलाता हूं हां चलिए अब तो भूख भी लग रही है तो आओ मेरे साथ आओ चलिए हम्म आ बहुत स्वादिष्ट खाना था नारियल पानी तो बहुत मीठा था भाई केरल तो नारियल के लिए मशहूर है तटीय क्षेत्रों में नारियल की खेती बहुत होती है और केरल मशहूर है ओणम के लिए भी ओणम पर तो नौका दौड़ भी होती है जो देश भर में प्रसिद्ध है हां बिल्कुल ठीक कहा तुमने सुनो ओणम यहां का मुख्य पर्व है अच्छा तब फूलों से घरों के बाहर रंगोली की जाती है और महिलाएं समूह में नृत्य करती हैं हम्म यहां की नौका दौड़ तो बहुत रोमांचकारी होती है <laughs> और बेटा जब यहां नौका दौड़ होती है ना तो चारों तरफ जो उत्साह होता है वो तो देखते ही बनता है अच्छा बेटा अब हमें बंदरगाह की ओर चलना चाहिए देर हो रही है ना हाँ, चलो हां चलिए सोनू हां वो जो बड़ी दीवार जैसी देख रहे हो ना वो हाँ, हाँ। वो हां वो कोची का शिपिंग यार्ड है शिपिंग यार्ड हां यहां जहाजों की मरम्मत होती है और ये बड़े-बड़े डिब्बे बड़े इनमें सामान भेजा जाता है ना दूसरे देशों को हां बेटा यहां से बड़ी मात्रा में चाय काजू कॉफी काली मिर्च व अन्य गरम मसाले विदेशों को भेजे जाते हैं अच्छा यहां खनिज तेल कोयला रासायनिक सामान विदेशों से आयात किया जाता है हम तभी ये कंटेनर्स हैं जिनमें सामान सुरक्षित चढ़ाया और उतारा जाता है इन कंटेनर्स की मदद से सामान अपने निर्दिष्ट स्थान पर आसानी से पहुंचाया व मंगाया जा सकता है कप्तान चाचा जहाज सिग्नल दे रहा है जल्दी चलिए नहीं तो हम रह जाएंगे तो चलो जल्दी चलते हैं हां जल्दी चलिए मजा आया ना हां बहुत मजा आया देखो जहाज का सामान भर चलिए चलिए चलिए कैप्टन अशोक का जहाज आगे की ओर चल पड़ा है कैसी सुखद यात्रा है यह सूरज की किरणें समुद्र की लहरों पर खेल खेल रही हैं और सोनू डेक पर खड़ा यात्रा के अगले पड़ाव के सपनों में डूबा हुआ है कोची बंदरगाह अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय परामर्श अख्तर हुसैन विषय संयोजन डॉ माधवी कुमार आलेख माधवी मेनन ध्वन्यांकन दीपक पांडे तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो